यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र तत्र कीतन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्पवारी पिपूर्ण लोचनमुतिमत राक्षसतक मधुर मधुर स्व कीते मधुर मधुरा स्मृतिशि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं मधुबोधशक्तिद्या प्रयच परम परभ कोमल कूजयन वेणु श्यामलों कुमार कह। वेद वेद्यम परम वेद्य्रह्म भासता हृदय मम राम रामेति मधुरम मधुर मधुराक्षर कविता शाखा वंदे वाल्मीकि निगमकल्पतरोर्गल फलम सुख मुखदृत द्रव संयुत विभत भागवत रसबाल मुहुर् हो रसिका भो विभा राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की प्राणियों में विश्व का गौ गो की गोहत्या भारत हर हर महादेव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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुदार नाथ नारायण वासुदेवा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 वृंदावन विहारी लाल की जय नमो मधुभ शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण स्थितं वापि वा गुण्यानमें गुणावित विमूर्धाश्य ज्ञान चक्षुषा यतनोंगिनश्चनम पश्यत्मस्थित यतनोप्यकृतात्मा नैनम पश्यचेतस नारायण समुपस्थितदरणीय यतिवृंद विवद्वृंद भक्तवृंद भक्तिमती माताओं आत्मा द्रीय प्राणातकरण के माध्यम से जीव रूप से अभिव्यक्त होता है वस्तुतः व सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है स्वरूपता साक्षी होने के कारण असंग है जो साक्षी होता है उसमें असंगता स्वभाव सिद्ध होती है ऐसा होने पर भी आत्मतत्व डेहद्री प्राणातकरण में समाशक्त सरिखा परिलक्षित होता है अनात्म वस्तुओं में तदात्म्यपत्ति या अभिव्यंजक संस्थान जिसको उपाधि कहते हैं उसके अनुरूप आत्मान्यता ही बंधन में हेतु है वस्तुतः निरवय निर्धर्मक सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आत्मघन आत्मा को बंधन प्राप्त नहीं है अनाधि अविद्या काम और कर्म के फल फलस्वरूप आत्मतत्व का उत्क्रमण पुनर्भव होता हुआ सा परिलक्षित होता है वस्तुता बुद्धि के उत्क्रमण से आत्मा में उत्क्रमण का उपचार होता है बुद्धि के पुनर्भव से आत्मा में पुनर्भव का उपचार होता है उत्क्रांति गत्यधिकरणम ब्रह्म सूत्र में भाष्य भाति रत्न प्रभा आदि का अनुशीलन करने पर इस तथ्य का अधिगम सुगमता पूर्वक होता है गुणोपसंहारण न्याय का प्रयोग ब्रह्म सूत्र में किया गया है बुद्धि के उन्मानत्व से आत्मा में उन्मानत्व की प्राप्ति होती है बुद्धि आदि में जो गतिशीलता है उसमें तादात्म्य प्रति के कारण आत्म तत्व तो रूप परिलक्षित होता है वास्तुता विभुक्त और विद्यान घन ही आत्मा है जैसे आजकल दिल्ली से हावड़ा तक विद्युत के योग से रेलगाड़ियाँ चलती हैं तार पहले से विद्यमान होते हैं विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है रेल का कुछ यांत्रिक अंश उस तार से संश्लिष्ट होता है उसमें ऊर्जा का संचार होता है तो जहां जहाँ ट्रेन की गति होती है ऊर्जा के बल पर तार को चलना नहीं पड़ता वो तो पहले से विद्यमान है आगरा से लेकर दिल्ली तक दिल्ली से लेकर हागरा तक दृष्टान्त है इसी प्रकार आत्मतत्व विभू है उसमें गति संभव नहीं है परंतु पुरियक आत्मतत्व से चेतित होकर कामना और कर्म के फल स्वरूप गतिशील होता है उस गति का आरोप या उपचार आत्मा पर हो जाता है उदाहरण के लिए नभोमंडल में सूर्य विद्यमान हो कोई दर्पण को उनके अभिमुख कर दे खुली जगह में और यूं ले चले तो सूर्य दर्पण के गतिशील होने पर गतिशील नहीं होते लेकिन दर्पण दर्पणादित्य दर्पण में जो उनका प्रतिफलित प्रतिबिंबात्मक रूप होता है दर्पण की गति से उसमें गति परिलक्षित होती है सूर्य के अभिमुख दर्पण में सूर्य को प्रतिफलित करने की क्षमता है इसी प्रकार से जो पुरियष्टक है विशेषकर कारण और सूक्ष्म शरीर उसके योग से आत्म तत्व चिदाभास के रूप में व्यक्त होता है और चिदाभास में उसका जो अभिव्यंजक संस्थान अंतकरण है उसके अनुरूप गति स्थिति आदि का अंकन होता है इसी का नाम है गुणों पर गुणोपसंहारण न्याय तादात्मा प्रति गुरुपसंभारण न्याय का दूसरा भी अर्थ होता है आत्मा को कहीं सत् कहीं चित्त कहीं चित, कही आनंद कहीं अनंत कहा गया कहीं कर्ता कहीं भोक्ता भी बताया गया तो आत्म संबंधी जितने वचन वेदांत शास्त्रों में है उनका संकलन करके फिर बलाबल दृष्टि से आत्मा के तात्विक स्वरूप के अंकन का नाम भी गुणों को संभाल न्याय है तो हमने एक संकेत किया अवच्छेद के अनुसार भी यही स्थिति होती है कि जहा जहां अंतकरण होता है वहां वहां का जो आत्म तत्व है वो से अवच्छिन्न परिलक्षित होता है उसी का नाम जीव होता है जैसे आकाश तो व्यापक है अब इस पात्र को हम जहां जहां ले जाएंगे वहां के आकाश वहां का आकाश इस पात्र की सीमा से अवच्छिन्न होता जाएगा अब यहाँ का आकाश इस पात्र से अवच्छिन्न है इसको यहाँ कर दिया तो पूर्व आकाश जो अवच्छिन्न था अनवच्छिन्न हो जाएगा क्या ये जहाँ जहां पात्र जाएगा अपनी विद्यमानता से वहीं वहीं के आकाश को अवच्छिन्न सा करता जाएगा और यो वो आगे बढ़ेगा पहले वाला आकाश अनवच्छिन्न होकर निरुपाधिक होकर परलक्षित होगा यही स्थिति है इसीलिए पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी ने इस पर विचार किया जिनके यहाँ आत्मतत्व अनुपरिमाण परिमित है या मध्यम परिमाण परिमित है उनकी बात छोड़कर जिनके यहाँ आत्मतत्व विभू है उनकी दृष्टि से विचार करें तो सब में भी आत्मा है या नहीं अच्छा कोई आत्मा ना माने परमात्मा को मानते हूँ आत्मा न माने का है आत्मा को भी भुना माने परमात्मा को तो भी मानेंगे तो मुर्दा में परमात्मा है या नहीं <क्रीण> फिर मुर्दा मुर्दा क्यों है चेतन रूप परमात्मा की विद्यमानता होने पर भी अगर कोई कहे कि मुर्दा में परमात्मा नहीं है तो व्यापक नहीं है परमात्मा तब तो ब्रह्म कुमारियों का परमात्मा हो गया सचमुच में जिनको विवेक प्राप्त है वो तो परमात्मा को भी हू मानेंगे मुर्दा में भी परमात्मा है तो पंचदशी करने का ठीक लेकिन अभिव्यंजक संस्थान परमात्मा के लिए माया चाहिए विशुद्ध सत्व चाहिए ठीक है परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्व स्फुर्त है अब आत्मा के दृष्टि से विचार करें तो आत्मा विभु है मुर्दा में भी आत्मा है लेकिन उसका अभिव्यंजक संस्थान अंतकरण नहीं है एक और विचित्र बात है अपने शरीर में ही विराट स्वरूप का दर्शन हो सकता है ये जो आपात मस्तक शरीर है इसमें हमारी आपकी तादात्म्य पत्ती है हमारा हमारी आपकी अहमता ममता निरूढ़ है ना लेकिन मुर्दे में भी तो हजारों कीड़े होते हैं दीवाणु जिनको कहते होते हैं उनकी अहमता पूरे शरीर में नहीं होती जिस जीव की अहमता पूरे शरीर में है उस जीव की उपाधि जो अंत करण है उससे रहित जब यह शरीर हो जाता है तो शब कहा जाता है लेकिन इसी में मुर्दे में भी तो करोड़ों जीव होते हैं प्राणी होते हैं मरते भी रहते हैं महाभारत में इसका वर्णन किया गया है अब उनकी अहमता और ममता कवि से कुछ और है उनकी दृष्टि में मुर्दा में भी उनकी जीवनी शक्ति है उनकी उपाधि उनको अभिव्यक्त करती है तो आत्मा जिनके यहाँ विभु है उनके यहाँ एक समस्या आती है कि शब में आत्मा है या नहीं आत्मा तो है लेकिन शब संज्ञा क्यों है क्योंकि आत्मा का विभिन्न जग संस्थान स्थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर पंचदशी कार ने बहुत स्थूल उदाहरण देकर इसको समझाया पुराने समय में मपना होता था जैसे यही है इसमें पानी भी भर सकते अनाज भी भर सकते हैं मान लीजिए ढाई ग्राम अनाज आता हो तो अनाज का अवच्छेदक तो यह पात्र सिद्ध होगा लेकिन अनाज को प्रतिफलित करने की क्षमता इसमें नहीं अब कोई हमारे आपके मुखचंद्र को प्रतिफलित करने की क्षमता इसमें नहीं है अवच्छेदकता से ही जीव भाव की प्राप्ति नहीं होती या ईश्वर भाव की प्राप्ति नहीं होती अभिव्यंजक संस्थान भी चाहिए जैसे यह मपना है ये आकाश का अवच्छेदक तो बन सकता है लेकिन अभिव्यंजक नहीं बनेगा मुख्य रूप से अब दर्पण है वो दर्पण जो है वो अभिव्यंजक संस्थान है किसका हमारे आपके मुख्य का इसी प्रकार से यह जो अंतकरण होता है यह आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान होता है केवल अवच्छेदकता से काम नहीं बनता अवच्छेदक में कदाचित अभिव्यंजकता सन्निहित है तब वो जीवेश्वर भाव को व्यक्त करने में समर्थ है मुर्दा शरीर भी आत्मा का अवच्छेदक है लेकिन इसमें एक ही गुण है अवच्छेदकता तो है अभिव्यंजकता नहीं है बुद्धि में अवच्छेदकता भी है और अभिव्यंजकता भी है इसीलिए सामान्य रूप से मिट्टी है मिट्टी का परिष्कृत रूप कांच है दर्पण है तो दर्पण में अवच्छेदकता की योग्यता भी है लेकिन अभिव्यंजकता की भी योग्यता है अतः जीवित शरीर शब शरीर ये कहते हैं तो इसका अर्थ है कि आत्मा व्यापक होने पर भी केवल स्थूल शरीर क्योंकि यह तम का परिणाम है तमसक तमस तमस, तमस तमस प्रधान है तामस है तमस प्रधान है तमस प्रधान इसलिए इसमें अभिव्यंजकता नहीं है इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है तो छह इंद्रिय का वर्णन किया उसमें मन इंद्रिय न होने पर भी इंद्रिय पद वाच्य है क्योंकि इंद्रियों का नायक पुर्यष्टक को हमने पिछले दिनों बताया पुरियष्टक के उत्क्रमण से आत्मा की अभिव्यक्ति होती है या नहीं पुर्यष्ट स्थिति से आत्मा की स्थिति होती है या नहीं पुर्यष्ट के भोग से आत्मा में भोग की प्रसिद्धि होती है या नहीं इस पर विचार किया गया उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वित विमूढ़ नानुप्य पश्यंती ज्ञान भगवान शंकराचार्य ने कुछ विचित्र दृष्टिकोण दिया दृष्टिकोण याद दिया उपाधि का निरसन कर दीजिए उपाधि को हटा दीजिए तब आत्मा की अभिव्यक्ति होगी क्या इसलिए उपाधि का अर्थ होता है समीपता से अभिव्यंजक संस्थान उपव्याख्यान मांडू के उपनिषद में उपव्याख्यान शब्द का प्रयोग किया गया उसी को हम उपाधि भी कहते हैं उपाधि का प्रयोग कई अर्थों में होता है यहाँ पर उपाधि का प्रयोग है सन्निकटता से अभिव्यंजक संस्थान तुलसीदास जी ने भी उपाधि शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया है नाम रूप द्वी उपाधि आगे तुलसीदास जी ने कहा सुसामुज साधी बाधी नहीं नहीं का साधी का अर्थ तो क्या होता है साधने योग्य है नाम रूप को ताक पे रखकर भगवत तत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती तो यहाँ पर उपाधि शब्द का प्रयोग तुशी तो राज ने अभिव्यंजक संस्थान के रूप में किया अभिव्यंजक संस्थान का नाम उपाधि है तो शंकराचार्य जी ने कहा कि उत्क्रमण अंतकरण सापेक्ष है ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय सापेक्ष है अर्थात सूक्ष्म कारण शरीर सापेक्ष जीव का उत्क्रमण है स्वतः में है इसी प्रकार से किसी स्थान पर स्थित होना आकाश तो व्यापक है तो इस कक्ष में स्थित है ये कैसे कहेंगे तो है ही किसी विशेष देश में ही थोड़े कहेंगे कि आकाश यहाँ है तो स्थिति भी जो है वो उपाधि की स्थिति से आत्मा की स्थिति मानी जाती है उपाधि भोग्य पदार्थ के उन्मुख हो जाए तो आत्मा को भोक्ता मान लेते हैं और सुख दुख मोह से अन्वित हो जाए स्वयं तो को सुखी दुख के मोही जीव मानने लगता है उपाधि के संसर्ग से लेकिन यहाँ विचार ये करना है कि उपाधि अभिव्यंजक संस्थान है मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कहीं लिखा हो कि अग्नि तत्व तो दाहक और प्रकाशक है लेकिन घर्षण के द्वारा व्यक्त अग्नि का किसी ने दर्शन ही न किया हो अब उससे कहें कि दारुगत वहनी है काष्ठ में आग है चिल्ली में आग है लेकिन वह दाहक है प्रकाशक है अब क्या होगा वो अस्तित्व पर ही प्रश्न जड़ देगा कदाचित किसी ने वक्त अग्नि का दर्शन न किया हो अनुभव न किया हो दाह प्रकाश युक्त है अग्नि उसको तो ज्ञान नहीं होगा और सुन सुना के या पढ़ के अगर उसे कहा जाए कि अग्नि तत्व तो दाह प्रकाशक है इस दारू में भी मैथबॉक्स में भी दिया में भी पाषाण में भी आग है वो विश्वास कर सकता है लेकिन प्रश्न भी कर सकता है और अंत में अग्नि के अस्तित्व का निराकरण भी कर सकता है लेकिन घर्षण के द्वारा जब आग को प्रकट कर देते हैं तब उसकी शंका का निवारण हो जाता है अग्नि के अस्तित्व को मानता है वह क्योंकि दाह का भी अनुभव हो रहा है प्रकाश का भी अनुभव हो रहा है अब कल्पना कीजिए कि अग्नि का वर्णन तो करते रहे कि दाह प्रकाश युक्त होता है अग्नि तत्व दाहक प्रकाशक होता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ही न हो तब फिर अग्नि के स्वरूप पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा इसलिए उपाधियों का महत्व क्या है उपाधियों का महत्व यह है कि इससे जो अनअभिव्यक्त तत्व है वो व्यक्त हो जाता है उसके अस्तित्व और उसकी उपयोगिता चरितार्थ हो जाती तब फिर उसके अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठता उसकी अर्थक क्रिया को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठता है तो भगवान शंकराचार्य ने यह संकेत किया उपाधि के योग से तो आत्मा मन उच्छलित है जीव तत्व उच्छलित है उपाधि के योग से तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है शब्द की शब्द रूप उपाधि के योग से मैं शब्दक ज्ञान होकर प्रकट हूँ एक विधा पंचदशी के अनुसार स्पर्श रूप उपाधि के योग से मैं स्पर्शक ज्ञान होकर प्रकट हूँ अब स्पर्श को मैंने का उपाधि शब्द को हमने का उपाधि इसका मतलब क्या है कि शब्द स्पर्श सब अंत तक पहुँचेंगे क्या वही हम सोपाख्यान चित्त के माध्यम से अंतकरण के माध्यम से शब्द स्पर्श ये जो है रूप गंध भी ये जब अंतकरण तक पहुंचेंगे तब तो शरद ज्ञान की निष्पत्ति होगी ना इसका मतलब शब्द भी उपाधि है अभिव्यंजक संस्थान है आत्म तत्व का कुछ बात गंभीर है ज्ञान देने की आवश्यकता होगी बाहर शब्द है तो अभिव्यंजक संस्थान नहीं है हम सोपाख्या लेकिन चित्त तक अगर शब्द की गति हो गई तो प्रक्रिया है श्रोत ये सब हम उस प्रक्रिया के अनुसार चित्त तक शब्द को ले आइए चित्त तक स्पर्श को ले आइए चित्त तक रूप को ले आइए चित्त तक रस को ले आइए चित्त तक गंध गंध को ले अब क्या हो जाएगा शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान रूप ज्ञान रसक ज्ञान गंधक ज्ञान अभी पांच तक सीमित रखते हैं। कल हमने सुख दुख मोह की बात कही थी दो मिनट बाद कहेंगे अब ये सब उपाधियां हो गई अभिव्यंजक संस्थान हो गए ये सब पांचों विषय अभिव्यंजक संस्थान हो गए अब विचार की सर्वनी क्या है इधर शंकराचार्य जी ने संकेत किया बहुत गंभीर संकेत है प्राय टीका कारों का ध्यान उधर गया नहीं उस अंश पर नहीं गया शंकराचार्य जी ने मानो संकेत किया पंचदशी कारण है उसकी व्याख्या कर दी एक प्रकार से बिना भगवत पाद का नाम लिए हुए अब शब्द ज्ञान में क्या हो गया अखंड ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ शब्द रूप उपाधि के योग से मैं शब्द ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हूँ अब एक विचित्र बात है पंचदशी कारण एक पक्ष उठाया उसको मैं जरा संवाद के माध्यम से रोचक बना के कहता हूँ वहां तो सूत्र रूप में गंभीर है शिष्य मचल गया बच्चे जैसे मचलते हैं गुरु जी पत्नी का दर्शन किया संतरे का दर्शन किया शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव किया आत्मा का अनुभव करा दीजिए शिष्य ने कहा गुरु जी ने कहा बेटा वो तो अनुभव स्वरूप है अनुभव नहीं है त्म तत्व स्वरूप है अनुभव का अर्थ होता है अनुभव का विषय नहीं इसमें भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंचदशी कार्य। अम्ल के योग से अरहर की दाल करेले इत्यादि बहुत से पदार्थ रसोई की प्रक्रिया के अनुसार ये खट्टे हो जाते हैं। अब अम्ल को खट्टा बनाने के लिए कोई अम्लांतर की आवश्यकता है क्या अच्छा या शर्करा जो भी लें कोई मीठी वस्तु उसके योग से गुजरात का स्मरण कर ले जहाँ देखो चीनी दाल में भी चीनी डाल देते तो बड़ी विचित्र बात अब उन लोगों की जिह्वा बचपन से ऐसी होती होगी हमको तो फिर पा नहीं जाता तो गुजरात में प्रथा है कि हर चीज में दाल में भी चीनी है और उड़ीसा में पाचन शक्ति कमजोर जिस क्षेत्र में ंग के छौक खीर में लगाते हैं। इधर एक कहावत है कि तुमने खीर में के लगा दिए मैंने सब कराए पर पानी फिर दिया और राजस्थानी मुंह में डालेगा उस खीर को जिसमें हिंग के छोंक हो वहा डालते हैं अलग अलग प्रकार क्योंकि उनकी पाचन शक्ति दुर्बल है वो हिंग के छोंक डाल देने पर क्या है कि उसको पचाने में वो समर्थ हो जाते हैं तो हमने संकेत किया तो क्या कह रहे थे हम हम ये कह रहे थे कि अब शिष्य मचल पड़ा कि सब का दर्शन किया तो आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हो सकता तो पंचदसी कार्य का जिस सरकरा आदि के योग से जो वस्तु मीठी नहीं है वो भी मीठी बन जाती है उस सरकरा आदि को मीठी बनाने के लिए कोई और मधुर चाहिए क्या पदार्थ इसी प्रकार जिसके योग से जिसके योग से क्या होता है चेतन शरीके पर लक्षित हो जाते हैं उस आत्मा को जानने के लिए क्या चाहिए ज्ञान का ज्ञान क्या होगा तो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है ना और जिससे नहीं हो सकता है देहेन्द्री प्राणाता करण जिसकी उपस्थिति से चेतित हो जाते हैं उसको चेतित करने के लिए और कोई चेतना शक्ति क्या? चाहिए क्या स्वतः विज्ञात मरे के नीजानी अनुभव स्वरूप है अनुभव का विषय नहीं है न तू असत्य बंध्या पुत्र में लक्षण न जाय बंध्या पुत्र अनुभव का विषय नहीं है और आत्मा अनुभव का विषय नहीं है तो बंध्या पुत्र के तुल असत क्यों नहीं है अलिप क्यों नहीं है इसका उत्तर किया दिया, न तू असत्य बंध्या पुत्र का अस्तित्व ही नहीं है अस्तित्व न होने के कारण वह अनुभव का विषय नहीं है आत्मतत्व तो अनुभव स्वरूप होने के कारण अनुभव नहीं है अर्थात अनुभव का विषय नहीं है दोनों अंतर हो गया ना। शिष्य ने कहा कि संतोष नहीं होता संतोष की बड़ी विचित्र बात है चखने की जब आदत हो जाती है ना, आ, ये थे ना कौन पंडित ताराचंद उनकी पत्नी थी ये ये उत्तर प्रदेश मेंधर हाँ है लखीमपुर खीरी की तरफ की जमींदार घर की बहुत संयर सुशीला थी लेकिन मुख मुख में पान डाले रखते थे मुख में गोला गोकरणनाथ की उधर की तो पंडित जी आर्य समाज ही पहले थे फिर हमारे संपर्क में आकर के सनातनी हुए तो हम लोग घूमने जाते थे तो हंसाते थे आर्य समाज हंसाना बहुत जानते थे उन्होंने कहा आज मैंने पंडितानी से कहा पंडितानी हर समय मुंह में पान डाले रहती हो कोई अच्छी चीज है उसने कहा पंडित तुम्हारी अकल पे तरस आती है कोई खाली मुंह अच्छा लगता है <laughs> अब उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं था पत्नी को निरुतर करने का हसी हुई पंडित जी ने कहा पंडितानी मुंह में ये क्या ठूसे रहती हो पान कोई अच्छा लगता है उसने कहा पंडित जी तुम्हारी अकल पे तरस आती है मुंह सुना सुना हो बिना पान के हो अच्छा लगता है <laughs> उन्होंने कहा मैं घर में आज पराजित होकर आया हूँ शास्त्रार्थ <laughs> इसी प्रकार उदाहरण ने हंसने के लिए लेकिन वस्तु स्थिति क्या है उनको देखा उनको देखा उनको देखा देखने का चस्का ऐसे लग जाता है अब व्यक्ति के तो आत्मा को दिखा बड़ी समस्या है न आज तक किसी ने अपना मुख देखा है अपनी आंखों से आत्मा की बात तो बहुत ऊंची है बहुत दूर की बात है लेकिन अपना जो मुख है किसी ने अपनी आंखों से देखा है क्या तो मुख देखने की एक समस्या है अगर समझा नहीं है तो दर्पण रखिए अभि व्यंजक संस्थान रखिए उसमें एक नियम निर्धारित कीजिए दर्शन प्रतिबिंब का बोध बिंब का क्या दर्शन प्रतिबिंब का उसमें भी विचित्र बात है अपने मुख को देखकर ही डरने की इच्छा हो तो जिस दर्पण में क्या है टूटा सा है सा है है तो आपका मुख ही ऐसा प्रकट होगा आप डर जाएंगे इसका मतलब दर्पण भी कैसा चाहिए जैसा मुख है उसके अनुरूप प्रतिबिंब का भी व्यंजक चाहिए नहीं तो दर्पण भी व्यक्ति को रुला देता मुख है सुंदर और दर्पण उसको व्यक्त करने की क्षमता वाला नहीं है मलिन है कुछ टेढ़ा है या कुछ उसमें दरार है तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो जैसा मुख है तद अनुरूप उसको व्यक्त करने की क्षमता वाला दर्पण चाहिए फिर एक नियम में आस्था चाहिए दर्शन होगा प्रतिबिंब का फिर भावना होगी तदनुकूल मेरा मुख है फिर भी मुख का दर्शन नहीं होगा अब विश्वास हो गया कि मेरा मुख गोरा है या जैसा है ऐसे है आप दर्पण को और दीजिए अब कहाँ चला गया वो मुखचंद्र मुख, मुख होकर ही रह गया ना यही आत्मदर्शन की विधा है जब शिष्य मचल चुका तो गुरु ने कहा पंचदशी कार्य निकालो चुटकी बजा कर आत्मा का दर्शन कर लो मैंने कहा था ना पर मजमा लगाने चुटकी बजा आत्मा का दर्शन करा देता हूँ शब्द ज्ञान से अनभिज्ञ हो क्या शिष्य ने कहा ना शब्द ज्ञान से जो अनभिज्ञ हो वो जो ज्ञान है वो आत्मा है शब्द रूपी दर्पण में स्वरूपभूत जो ज्ञान है वो शब्द ज्ञान के रूप में परिलक्षित है हो गया आत्मा का दर्शन हो गया या नहीं हो गया उसमें क्या है अब शब्द को औध दो दर्पण को जैसे औंध देते हैं शब्द को खिसका दे शब्द का निरसन कर दें, टोटली माइनस कर दें, कुछ भी समझिए वो शब्दक ज्ञान क्या रह गया ज्ञान मात्र हो गया बस हो गया ना दर्शन भी हो गया बोध भी हो गया दर्शन माने शब्दक ज्ञान के रूप में अदृश्य जो ज्ञान है शब्द के माध्यम से वो शब्दक ज्ञान के रूप में प्रकट हो गया अब ज्ञान स्वरूप में हूँ इस सिद्धांत में आस्था होगी या नहीं? आस्था हो गई जैसे दारुगत वाह को तुम देख नहीं सकते न हम जान सकते कि दाहक को प्रकाशक है लेकिन घर्षण के माध्यम से जब प्रकट कर लेते हैं तब विश्वास हो जाता है कि प्रकट होने के पूर्व भी दार में अग्नि आग थी अग्नि तत्व था यदि न होता तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर भी कोटि कोटि कोटिकोटिकल्पो में भी उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था जैसे कि बालू में में तेल नहीं है तो कोटि कोटिकोट कल्पो तक यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलम्बन लेकर के भी कोई उसे व्यक्त नहीं कर सकता सत्कारणवाद की दृष्टि से कह रही असत कारणवाद की बात नहीं तो क्या अर्थ हुआ अब विश्वास हो गया ना कि दार में आग पहले भी थी इसी प्रकार चिल्ली को घिस करके आग प्रकट कीजिए फू कर दीजिए हम्म एक शास्त्रार्थ था गया बचपन में भाभी से मेरा शास्त्रार्थ हो गया उनका नाम सरस्वती था तो उन्होंने कहा कोई घटना घटी होगी वो बैठी थी और हमको पाला भी एक प्रकार से आयु में हमसे आठ साल बड़ी होंगी तो भाभी भी थी उनको चिट्ठी लिखना मैं नहीं सिखाया तो मैं विनोद में कहता था कि आप पूजिया हो भाभी हो लेकिन मेरी शिष्या भी हो बचपन में कहता क्योंकि अवाई से लेकर पत्र लिखाना तक मैंने एक महीने में सिखाया था आने में मैं बहुत दक्ष था बचपन में भी तो फिर शास्त्रार्थ दोनों में छिड़ गया बीच में दीपक बिजली आदि की बात नहीं थी गाँव की बात तो कहा कि अमुक अकाल मृत्यु हो गई मैंने अकाल मृत्यु म्र, कोई चीज नहीं है बच्चा ही ठहरा तो उन्होंने कहा फिर ये ढोंग है क्या जो रोज आप कहते हो अकाल मृत्यु हरण लोगों को चरणामृत देते हो भगवान के, ये ढोंग है क्या मेरी बोलती तो आज ही बंद हो चूंकि अकाल मृत्युहरण हरणम? तो फिर उन्होंने कहा ये जो आप कहते हो अकाल मृत्युहरणम तो <laughs> तो अकाल मृत्यु तो तो नहीं है तो अप्राप्त का प्रतिषेध होता क्या उनके शब्द ये नहीं थे भाव यही था अकाल मृत्यु है ही नहीं तो उसका प्रच्छेद कैसे होगा अकाल मृत्यु हरणम अकाल मृत्यु है तब तो उसको के हरण के लिए पढ़ते हैं ना आप अचरणाम देते हैं दोपहर विद्यालय जाने से पहले शालक ग्राम नर्मदेश्वर का पूजन करता था और प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता था मेरा रोज का नियम था यज्ञो पवित्र के बाद उससे पहले केवल एक काष्ठ का रख रखा था शिवजी मान करके उनका पूजन फिर भी करता था तो हमने कहा काल मृत्यु फिर भी मैं आ गया तो उन्होंने कहा काल मृत्यु क्या है बता दूं उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण यह देखो ये पात्र है दीपक था ना पात्र है उसमें क्या है घृत या तेल है और बत्ती भी है इसमें कोई चीज नहीं है अब यह जला जल रहा है दीपक उन्होंने तत्काल फू किया अब बुझ गए उन्होंने कहा काल मृत्यु तो समझ में आ गई बस आयु तो है ना आयु का अर्थ क्या कहेंगे भित है या तेल है और उधर बत्ती है पात्र भी साधे हुए हैं, अब मेरी तो बोलती बंद हो गई मैंने कहा तू तो जीती मैं हार गया अ काल मृत्यु तो हरणम उन्होंने फू कर दिया तो असल में फिर मैंने सोचा कि वो जो हारा शास्त्रार्थ में सचमुच में हारा या जीता वो अब अब अब तो उस समय वेदांत में कुछ जानता नहीं था अब मैं दूसरे ढंग से भी उत्तर दे सकता हूँ तो अकाल मृत्यु का अर्थ काल का अर्थ मार्ग भी होता है गीता के आठवें अध्याय में यत्र काले तो वृत्तिम यहाँ काल शब्द का अर्थ मार्ग है या काल है आठवें अध्याय में काल शब्द बहुत विचित्र है कल वहां कहा था नीमद भागवत में काल अर्षि तरु इनका वर्णन है वहाँ पर काल का अर्थ पृथ्वी है नील पीतादि असाधारण गुण के योग से पृथ्वी का नाम वहां काल है अगर श्रीधरी टीका न हो तो काल का अर्थ प्रसंगानुसार पृथ्वी हो सकता है हम तो नहीं कल्पना कर सकते अब श्रीधरी टीका न हो काल शब्द है तो काल का अर्थ तो कुछ और करेंगे ना भावी से वर्तमान वहा काल का अर्थ न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है वहा काल का अर्थ पृथ्वी है और अकाल मृत्यु हरणम में काल का अर्थ क्या होगा लेकिन गीता के आठवी अध्याय में यत्र काले तो नृत्य काल का अर्थ मार्ग है वहाँ एक मार्ग उत्तरायण एक मार्ग दक्षिणायन तो काल शब्द कहाँ क्या अर्थ दे दे कहीं काल भगवान का वाचक है कही काल पृथ्वी का वाचक है और कहीं काल कर्म का वाचक हो जाता है काल शब्द कर्म का भी वाचक हो जाता है प्रसंगानुसार तो हमने क्या संकेत किया अब शब्द ज्ञान तो शब्द रूप उपाधि मानी अभिव्यंजक संस्थान के योग से ज्ञान स्वरूप मुझ आत्मा की शब्द ज्ञान के रूप में अभिव्यक्ति हो रही है अब हो गया ना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ बिंबई ना हो तो प्रतिबिंब कैसे होगा शब्द के पर आरूढ़ ज्ञान है अब अवच्छेद की दृष्टि से जल्दी अर्थ लग जाता है शब्द पर जो आरूढ़ ज्ञान है वही तो शब्द ज्ञान है शब्दों शब्दोपाधिक जो ज्ञान है वही शब्द, शब्द ज्ञान है अब उपाधि को खिसका दीजिए शब्द को शब्द ज्ञान ऋण या माइनस शब्द बराबर क्या रह जाएगा ज्ञान क्षेत्रज्ञ में देख वही चीज है क्षेत्रज्ञ ऋण क्षेत्र क्या रह गया ज्ञा जब्ती मात्र अब हो गया ना पंचदशी कार ने कहा आत्मदर्शन हुआ या नहीं एक दुष्टांत से विश्वास नहीं होगा हो गया तो स्पर्शक ज्ञान में स्पर्श के माध्यम से जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति स्पर्शक ज्ञान में ज्ञान के रूप में हो रही है अब ज्ञान अनुभव भी हुआ या नहीं शब्दक ज्ञान में जो ज्ञान है वो शब्द की तरह से अनुभव्य भी है शब्द सहित शब्दक ज्ञान अनुभाव्य है आत्मा अनुभव स्वरूप है अनुभाव्य कौन अनुभव स्वरूप कैसे बनाएंगे शब्द खिसका दीजिए अनुभाव्य हो गया अनुभव स्वरूप मैंने इस ढंग का प्रयोग का में जैसे पढ़ाते हम भगवत कृपा से एक एक हजार रोज दृष्टांत बैठ जाते थे नैम सारण में ऋषिकेश में या बद्रीनाथ में या कन्याकुमारी में या कहा श्रृंगेरी में सब जगह घूमे हुए हैं पैदल पर एक एक हजार वस्तु को लेकर एक एक प्रयोग करते थे ऐसे नहीं ज्ञान निष्ठा हो जाती <laughs> ऐसे नहीं होती जो चीज उड़ के आ उसमें ब्रह्म देखिए पुष्प पर दृष्टि जाए तो अस्थि भाट प्रिय एक, एक दिन में एक एक हजार प्रयोग करेंगे नहीं तो दस प्रयोग सही और दस बारह वर्ष तक ये प्रयोग चलता रहे क्या जो चीज आवे उसी मस्ती भात प्रिय का दर्शन कीजिए हजारों उपाधियों का आलम्बन लेकर ज्ञान को प्रकट कीजिए उपाधियों को खिसका करके फिर मैं क्या रह गया इस पर विचार कीजिए तो निष्ठा भगवान शंकराचार्य ने गीता के अठारवी अध्याय के भाषण में लिखा जीवन मुक्ति ज्ञान से नहीं ज्ञान निष्ठा से विचित्र बात जीवन मुक्ति ज्ञान से नहीं ज्ञान निष्ठा से इसी प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है अब रूप है रूप के माध्यम से आत्मा रूपक ज्ञान होकर ये जो चित्त में तक विषय आ गए ना इनका हम क्लिष्ट उपयोग करते हैं? ये आते क्यों हैं? हमको व्यक्त करने के लिए भगवान ने अच्छी धारा दे दी हमने ये सोचा पहले बहुत पहले होगा वहां नहीं कह पाए और कहे कहे भी धन्यवाद यहाँ ये यह प्रकट हो गई ये जो चित्त ना हो तो शब्द हमारा अभिव्यंजक संस्थान बने क्या चित्त ना हो तो स्पर्श हमारा अभिव्यंजक संस्थान बने क्या चित्त ना हो तो रूप ज्ञान स्वरूप आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान बने क्या ये सब आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए है आत्मानुभूति के लिए है हम उसको रबड़ी कचौरी के समान बना ले ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है वस्तुता तो ये प्रक्रिया ना हो अगर गुण मानी विषय शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, ये चित्र के माध्यम से हम तक ना पहुंचे तो हमारी अभिव्यक्ति कैसे हो अच्छा विषय छोड़ दीजिए तो बुद्धि भी विषयाकार नहीं होगी तो हमारे अभिव्यंजक संस्थान कम हो जाएंगे या नहीं फिर बुद्धि जो है शब्द ज्ञान के रूप में परिणत कैसे होगी इसलिए ये जो बहिर्मुखता है ये तो अंतर्मुखता की अभिव्यक्ति के लिए है इस बहिर्मुक्ता को इसलिए सरस्वती रहस्योपनिषद में छह प्रकार की समाधि में बाह्य वस्तु के आलंबन से समाधि का स्वरूप क्या है इसका भी वर्णन किया गया है और गीता के एक वचन का तदात्मन व भगवान शंकराचार्य जी ने दो ढंग से अर्थ किया तदात्म न्य जहाँ दृष्टि जाए यत यधया समाधया भविष्य पुराण का वचन है यत्र यत्र मनोयाति तत तत् समाध्या भविष्य पुराण का वचन है तत् तत् परम पदम यह उपनिषद का वचन है कवि सेवानंद जी ने हमसे पूछा था बहुत वर्ष पहले पच्चीस तीस वर्ष पहले भविष्य पुराण का वचन है ये जो मैंने कहा उपनिषद में इस प्रकार से पाठ है तो जहाँ जहाँ मन जाए वहीं वहीं समाधि कैसे होगा जैसे पुष्प पर गया मन अब यहाँ अस्थि भात प्रिय है या नहीं नाम रूप का निरसन कर दीजिए अस्थि भात प्रिय का दर्शन कर लीजिए इस नाम रूप को अभी हम आत्मा का भी व्यंजक बना सकते हैं या नहीं शब्द को हमने अभी व्यंजक बनाया तो किस रूप में शब्द जब अंत तक पहुँचा तो शब्द ज्ञान के अब अंत तक शब्द को न पहुंचावे पुष्प को न पहुँचावे अंतकरण को यहाँ तक पहुँचा करके भी हम समाधि प्राप्त कर सकते हैं जैसे पुष्प के नाम रूप है तो हम नेत्र के द्वारा चित्र के द्वारा हमको मालूम पड़ गया यह पुष्प है अब क्या करें इसमें अस्थि पुष्प है माला है पुष्प प्रतीत हो रहा है माला प्रतीत हो रही है अरे बहुत प्रिय है हो गया न उसमें नाम और रूप के माध्यम से अस्थिभा प्रिय की जो अभिव्यक्ति हो रही है अब जब ये निश्चय हो जाए कि कोई अस्तित्व तत्व कोई भाती तत्व कोई प्रिय तत्व है वस्तुता वो एक है अभिव्यक्ति तीन रूपों में हो रही है फिर धीरे से पुष्प को क्या कर दीजिए निरसन कर दीजिए काढ़ दीजिए बस अस्थि भात प्रिय जो रह गया अन अभिव्यक्त भात प्रिय वो ब्रह्म है सृष्टि जो बनी है वो भगवत प्राप्ति के लिए बनी है हम सृष्टि को भोग बना के अपने को उसमें डुबा देते हैं बस अंतर ही है दृष्टिकोण का इसीलिए पंचदिकार विद्यान स्वामी जी ने कहा था मैंने पूर्व सत्र में व्याख्या भी की थी ईश्वर शिष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के बंधन में हेतु नहीं है जीव के बंधन में हेतु तो स्वृष्ट जीव सृष्टअ प्रपंच है वो है अहमता ममता ईश्वर ने जो जगत बनाया है वो तो मोक्ष का साधन बनाया है हमने उस जगत का जो पृष्ठ प्रयोग किया है उसको दूर करने की आवश्यकता है तो रूप रूपक ज्ञान इसमें रूप हो गया अभिव्यंजक तो ज्ञान हो गया आत्मदेव अब रूपत ज्ञान में ज्ञान आत्मा है और वो ज्ञान अनुभाव्य हो गया रूप के योग अनुभाग्य हो गया तो हम तृप्त हो जाए हाँ अगर ज्ञान स्वरूप मैं ना होता तो रूप के माध्यम से मैं रूपक ज्ञान के रूप में कैसे प्रकट होता जिस समय प्रतिबिम्ब होता है उस समय भी बिंब होता है या नहीं बिंब नहीं होगा तो उस समय प्रतिबिंब कैसे होगा जैसे दर्पण आदित्य है दर्पण में नभो मंडल में स्थित आदित्य की अभिव्यक्ति हो रही है उस समय नभो में भी आदित्य है या नहीं इसी प्रकार शब्दक ज्ञान में जो ज्ञान के रूप में आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है अभिव्यंग आत्म तत्व तो ज्ञान स्वरूप उस समय भी है या नहीं अब दोनों को एक कर दें सत्मसी के ढंग के ढंग से देखिये तत्व माक्य को हम गोविंदानंद जी को यू कह रहे हैं दोनों गोविंदानंद जी साथ में है ये कह रहे हैं कि हम लोगों के प्रवचन में विशेषता क्या है गुरुओं के लिए विशेषता यह है कि प्रयोग करने वाले के मस्तिष्क पर ज्यादा श्रम न पड़े गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि शिष्य को कितना अटका शिष्य को कितने सुगम मार, बना दे मार्ग हमने तीन बार प्रयोग किया इनके सामने एकांत में तत्वांतर परिणाम लगा के इनकी बुद्धि पर बल पड़ रहा है हमने कार्य विजाती परिणाम जब से मुस्कुरा दी तो हम लोग चाहें तो किसी के दिमाग में तनाव भी पैदा कर सकते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसका अर्थ नहीं जानेगा तो ये है कि गुरु केवल सूत्र रूप में बोलते हैं तो अत्यंत प्रबुद्ध जो शिष्य होगा दक्षिणा मूर्ति जैसे बोलते हैं उनकी अपेक्षा कुछ सरल बोलते हैं कुछ बोलते हैं दक्षिणा मूर्ति तो संकल्प से ही अज्ञान हर लेते हैं दक्षिणा मूर्ति की विशेषता क्या उस समय के प्रबुद्ध साधक उतने होते हैं, तो अब दत्तात्रेय होते हैं वो सूत्र रूप में कुछ बोल देते हैं। जब शिष्य के ये साधना का स्तर कम होता है तब तो दत्तात्रेय की आवश्यकता होती है कुछ बोल दो सूत्र रूप में अब जब युग का स्तर गिरने लगता है तो फिर, फिर आवश्यक फिर क्यों हुआ प्यास लग गई बहुबार निकल गया मान लीजिएयोग में दक्षिणा मूर्ति भगवान वैसे ब्रह्मा जी लेकिन प्रकारांत से दक्षिणा मूर्ति गुरु और त्रेता में दत्तात्रेय और वशिष्ठ जी का आता है ना दत्तात्रेय जी दत्तात्रेय जी हैं, दत्तात्रेय जी है। का अवतार क्यों हुआ है एक सूती है मुमुक्षुर वैशरण में हम प्रपथ्य विश्व में अगर कोई मुमुक्षुर है आसपास या कहीं उसको सोत्री ब्रह्मिष्ट गुरु की उपलब्धि नहीं हो रही है इस इसके अनुसार फिर दत्तात्रेय महाराज वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दत्तात्रेय इस को चरितार्थ करने के लिए हैं कि फिर वो कोई न कोई रूप धारण करके दत्तात्रेय गुरु के रूप में उसे प्रकट हो जाएंगे अपने तक बुला लेंगे मुखुर वही शरण हम प्रपद्ये इस श्रुति के आधार पर दत्तात्रेय जी का अवतार है इस श्रुति के आधार पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार है इसी प्रकार से परीक्षलोकन इस का मूर्त रूप देने के लिए राजा परीक्षित का अवतार है जो है अवतार धारण करती हैं यह बात यू न समझ में आवे तो श्रुतियों के आधार पर भगवान का या भद्र जीव का अवतार होता है एक एक श्रुति के आधार पर हमने अपने ग्रंथों में कई श्रुतियों को धृत किया है तो दत्तात्रेय जिस क्यों उपासना हमने की है इसी केस में छह महीने तक दत्तात्रेय भगवान का यह है की जहाँ होगा कोई गुरु न मिल रहे हों वो किसी न किसी रूप में गुरु बन के आकर के उसका कल्याण कर देंगे तो दत्तात्रेय सूत्र भाषा में बोलते हैं है भागवत में दो जगह है एकादश स्क में भी है अब उसके बाद में कौन आ गए भगवान वेद उस समय साधकों का स्तर और गिरा होता है ग्रंथ लिखना प्रवचन करना हजार तो और हजार ऋषियों का सत्य चलवाना सत्य और कृष्ण द्वैपन वेदव्यास, कितना और शासन तंत्र को पलटने के लिए दिशाहीन शासन तंत्र को पलटने के लिए पांडवों को प्रशिक्षण देना कितना परिश्रम करना पड़ा गुरुओं का दायित्व है समझ गए संसार को तो जा रहा है उस समय गुरुओं का दायित्व तो अधिक होगा या नहीं गुरुओं का दायित्व तो अधिक होता है जब युग का ह्रास होने लगता है प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास होने लगता है तब गुरु लोग हाथ पे हाथ बैठे लेकर बैठे रहे काम नहीं चलेगा अब भगवान शंकराचार्य कलयुग में आए इसमी सन से पांच वर्ष पूर्व आये और शंकराचार्य जी को तो इतना परिश्रम करना पड़ा शास्त्र भी लिखा शास्त्रार्थ भी किया और एक देवी के सामने लीलापूर्वक सही उभय भारती ने काम शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिया उभय भारती का शंकराचार्य से जब शास्त्रार्थ होने लगा तो अत्यंत लालित्यपूर्ण कई दिनों तक फिर उभय भारती ने सोचा कि इनका पार पाना कठिन है अब यह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है बाल ब्रह्मचारी अब इनको उलझा दू ताकि लोग यह न कहें कि शास्त्रार्थ में पराजित होकर मंडल मिश्र को संन्यास मिला वैराग्य थोड़े था थोड़े दिन के लिए इनको अटका दू तब तक, -तक पतिदेव पूरे घर छोड़ने की स्थिति में हो जाए भाव यह था ताकि पति पर कोई लांछन न लगावे क्या अब कोई गृहस्थ है मान लीजिए एकाए कदाचित वैसे तो हम के नैष्टिक ब्रह्मचारी की परम्परा मान्य है कदाचित वो शंकराचार्य होना चाहे भले ही वे विरक्त लोग कहंगारे पद के लिए हुए उनकी प्रसिद्धि नहीं होगी अब बचपन के बाबा थोड़े हैं आरंभ के थोड़े हैं तो शंकराचार्य के पद के लिए सन्यासी हुए भले वो बहुत विरक्त तो हों तो मंडल मिश्र पर कोई लांछन ना आवे कुछ समय की अब ही चाहिए थी घर गृहस्थाश्रम से हटने के लिए भी तो कुछ परिस्थिति होती है बेटे पोते सब तो उन्होंने कहा कि काम संबंधी प्रश्न कर लिया अब शंकराचार्य जी गए अगर उत्तर देते तो तुम तो महाराज कहाँ से सीखा है? चरित्र ही प्रसिद्ध सर्वज्ञ है शिवजी का अवतार है जानते हुए भी उत्तर नहीं दे सकते मुझसे उत्तर मुँह दे तो से सीखा है? दे कहा मतलब आपका चरित्र ठीक नहीं है मरे और न तो हारे हारे तो फिर ये था कि फिर मैं बेस बदल लूंगा क्या मतलब शर्त तो बहुत दिक्कत हो धर्म की रक्षा के लिए दाव पे रखा या नहीं तुम हार जाओगे तो तुम्हें सन्यासी होना पड़ेगा मैं हार जाऊंगा तो मैं देश बदल लूंगा मैंने ग्रस्त छोड़ जाऊंगा बहुत विचित्र घाती थी ना सामान्य घाती थोड़े धर्म की रक्षा के लिए ये भी करना पड़ता तो शंकराचार्य जी मुस्कुराए और दोनों में तो भाई बहन का संबंध है इसमें सरस्वती जी में मूल सरस्वती जी में शिव जी में भाई बहन का संबंध है या नहीं वो शिव जी के अवतार थे शंकराच्य और वो सरस्वती दुर्वासा जी ने साफ दे दिया मालूम है ब्रह्मा जी के पास वेद कक्षा चल रही थी दुर्वासा जी कुछ उच्चारण में इधर उधर कर सरस्वती गए सरस्वती जी ने हंसी आ गई अच्छा मेरे वेद पाठ पर तुमने हंस दिया जा मर्क में तू दुर्वासा जी ने साप दे दिया अब क्या हो तो ब्रह्मा जी ने सोचा जब इनको साप मिल गया तो मैं फिर बन के आऊंगा मंडन में से ब्रह्मा जी हो गए सरस्वती जी उस समय के लिए दुर्भाषा जी के साप को स्वीकार करके और वो भाई भारती बनी तो सरस्वती जी तो वही करना चाहती थी भाई भारती जो शंकराचार्य का अभिमत था तो शंकराचार्य ने कहा शास्त्रार्थ की एक मर्यादा है समय हो गया कि शास्त्रार्थ के लिए अगर कोई समय चाहे जैसे मुझसे कोई प्रश्न करे तो मैं कहूं कि मुझे मालूम है प्रमुख ग्रंथ में इसका उत्तर है इस समय उत्तर तैयार नहीं है तो मुझे ग्रंथ ढूंढने के लिए दो दिन समय दो एक दो घंटा दो ये मर्यादा है हाँ ये मर्यादा है ठीक है आप इतने समय में आप उत्तर दे दीजिएगा सब नहीं उत्तर दे पाएंगे तो पराजित माने जाएंगे और शंकराचार्य ने सोचा कि उत्तर तो भी दे सकता था लेकिन फंस जाता इसलिए फिर क्या किया अपना शरीर भी त्यागना पड़ा राजा के सब शरीर में भी घुसना पड़ा मैंने ये बताया ना कि धर्म की रक्षा के लिए एक शिष्य को प्राप्त करने के लिए एक शिष्य को मंडन मिश्र को प्राप्त करने के लिए कितने घाटी पार करनी पड़ी तो ये सब मैंने क्यों बताया गाली गलौज भी मंडन मिश्र से सात्विक ढंग से सही कितनी घाटी पर कायम प्रवेश भी करना पड़ा और राजा के शरीर में रह करके फिर क्या है वो काम जगत का अनुभव भी करना पड़ा अमृत शतक के ग्रंथ लिखा है शंकराचार्य ने राजा के व्यक्ति सौ श्लोक है एक अर्थ होता है श्रृंगार परक और एक अर्थ होता है वैराग्य परक बोधपरक प्रासादे सा ये अमृक शतक का श्लोक है इसका एक भगवत परक भी अर्थ हो जाता है और एक अर्थ श्रृंगार परक भी होता है तो हमने केवल यह संकेत किया कि शंकराचार्य जी को जितना परिश्रम करना पड़ा वो को को करना जी को उतना नहीं वेदव जी को जितना परिश्रम करना पड़ा दत्तात्रेय जी को उतना नहीं दत्तात्रेय जी को जितना परिश्रम करना पड़ा और मौन व्याख्यान और शिष्य के समशय दूर हो जाते दक्षिणा मूर्ति को नहीं अब कहा लाभ कर हम बाजार रहे विषय को अब हमको आपको जितना परिश्रम करना चाहिए शंकराचार्य जी के भी तो कितने वर्ष हो गए दो हजार पांच सन से पांच वर्ष पहले चौदह में सात जोड़ दीजिए पच्चीस तो इतने वर्ष पहले शंकराचार्य हुए उस समय का जो स्तर था उसकी अपेक्षा आज का स्तर कितना गिर गया अरे 66 वर्ष पहले स्वतंत्रता के पहले जो देश का स्तर था उसमें ही आकाश पाताल का अंतर हो गया है तो अब जो हमको आपको कितना परिश्रम करना पड़ेगा व्यासपीठ से जो संबद्ध महान भाव हैं इस पर ध्यान देना चाहिए अब जो विषय चल रहा था तो फिर शब्द ज्ञान स्पर्शक ज्ञान रूपक ज्ञान रसक ज्ञान गंधक ज्ञान सुख ज्ञान दुखक ज्ञान घटक ज्ञान पटक ज्ञान लाखों जगह एक दिन में एक हजार दो हजार जगह लाखों जगह जब वो अभिव्यक्त ज्ञान पर दृष्टि जाएगी और अभिव्यंजक को हटाकर ज्ञान की आत्मरूपता पर दृष्टि जाएगी तब घनी हम ये प्रक्रिया खोलकर क्यों बोलते हैं क्योंकि आजकल हम लोग उस सूत्र रूप में बोलें किस सूत्र रूप में जिसमे दत्तात्रेय बोलते थे तो शिष्यों का दायित्व ये सब है हमको इस ढंग से नहीं पढ़ाया गया पुराने माने हमारे गुरुदेव से पढ़ना तो बड़ा कठिन था इदमितम स्पष्टम वो जो बोलते थे हिंदी क्योंकि विभाग विभागाध्यक्ष सब उसमें पढ़ते थे उसमें क्रिया कारक कहीं लग जाए तो लगता था हिंदी बोलते है हिंदी बोलते या संस्कृत बोलते ये तो समझ नहीं कठिन था तो हिंदी भी बोलते थे महाराज पढ़ाते समय उसमें तो है था ये सब शब्द आ जाए तो लगता था हिन्दी बोलते है हम जिस हम बोल रहे हैं उस ढंग थोड़े पढ़ाए गए वो तो अपने स्तर से पढ़ाते थे हम जब प्रश्न करते थे, थे तो हमको देखते हुए लार प्यार से बच्चों को जैसे समझाते वैसे भी समझाते थे लेकिन ये सब हमने मनन करके भगवत कृपा से एक एक विषय को लेकर एक एक हजार प्रयोग करके सब जो हृदय को संतोष हुआ है वो हम सभा में बता देते हैं क्यों बताते हैं कभी न कभी ये डाला हुआ शब्द काम देगा आज आसान मत कीजिए कि कोई पूछेगा समझ गए बहुत विचित्र बात जिस पर प्रायः अपवाद जिस पर दृष्टि जाती है लगता है मुझको पचास साल पढ़ाने के लिए तैयार है मैं इसको क्या दूंगा जानकारी नाम की वस्तु नहीं के बराबर और अभिमान इतना होता है जिस पर दृष्टि दें तो मान लीजिए ये जो है राजनीति में जो खिलवाड़ कर रहे हैं हम कहें कि आओ कुछ सीखो राजनीति कहेंगे भले यार तुमसे राजनीति सीखें बाबा जी अपनी जगह रहो मुझे मालूम है कि राजनीति की परिभाषा भी नहीं जानते एक कदम ये चल नहीं सकते लेकिन हमको ये राजनीति का विशेषज्ञ कभी मानेंगे ऐसे ही देख लीजिए तो परिस्थिति यह है कि जिस पर दृष्टि डालो लगता है कि हमको एक वर्ष के लिए पढ़ाने के लिए तैयार है तो मुझसे क्या सीखेगा ऐसी परिस्थिति में मान न मान तेरा मेहमान अनाधिकारी को विद्या नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम कर्म के प्रति अनास्था नहीं उत्पन्न करते उपासना के प्रति अनस्था उत्पन्न नहीं करते श्राध तर्पण के प्रति किसी भी अधिकार की सीमा में जिसके लिए जो कर्तव्य है माताओं को ये नहीं कहते पति कौन होता है सासू जी कौन होती है घर छोड़ो भाबा बनो या घूमो फिरो या हमारी संस्था में इतना काम दो कि घर को चौपट कर दो ये सब कभी कुछ नहीं छल कपट कुछ नहीं लेकिन ये बोलते हैं इसलिए आकाश गंगा में ये शब्द रहेंगे उस व्यक्ति के जीवन में ये शब्द आगे चल करके कभी न कभी सुने हुए शब्द जो है अंत करण तक पहुंच जाएंगे उसके जीवन को हियते ही अब शो हठात उसको योग मार्ग पर लाके रख देंगे तो ने यथा मत बात कही हर हर महादेव आगे की बात कल कब तक प्रचार है यहाँ आज क्या तारीख कल तक है यहाँ परसों तक वहाँ एक दिन पहले हमको बता दीजिएगा इस बार हमसे पाख्यान का उपसंभार करना है माम में गुणा सर्वे